जो त्रिलोकी को नाच नचावे अहिरन की छोरियां भरी छाछ पर नाच नचाले और वो नाचने को राजी हो जाता है बोलो कैसा भगवान है भारतीय संस्कृति का कुब्जा से अंग्राग लिया स्वयं जरा लगा दिया ग्वाल मित्रों को दे दिया प्रसाद अब कुब्जा टेढ़ी मेढी थी कृपा पैर पर पैर रखकर ठोडी को पकड़कर जरा सीधा क्या तो आहा, जैसा सुंदर ने कहा था वैसी वो महान सुंदरी हो गई तो मैं, <laughs> मैं। युद्ध के मैदान में मुस्कुराते बंसी बजाते भीष्म पितामह जब अंतिम श्वास गिन रहे तो युधिष्ठर को श्री कृष्ण ले गए के भीष्म से उपदेश लो ष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण अब आप जाओगे नहीं आपने तो कईयों को बाट दिखाई लेकिन मैं आपको बाट दिखाऊंगा जब तक मेरे प्राण न निकले सामने खड़े रहना लेकिन मुस्कुराते हुए वही वही मधुरचा कृष्ण वहां भी हाजिर है एक व्यक्ति कहता है कि आप यहीं रहेंगे तो मान लेते सिंपल एवन स्टॉक्स ने कृष्ण की महिमा सुनी राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम की वह कदम कदम पर लोकहित तो की और लोक भावना की रक्षा की व्यवस्था सुनी सैंपल एवं स्टॉक्स का हृदय बदल गया उसने अपनी मिशनरियों को रिजाइन लेटर लिखा के मुझे समझाया गया था कि भारत गरीब है इसलिए भारत को अपने कल्चर में लाओ तो ये भारत के गरीब लोग सुखी होंगे लेकिन इनके पास तो अभाव में भी सुख है क्योंकि राम का नाम कृष्ण का नाम गीता और रामायण जैसे शास्त्र इनके पास है इनको आप कन्विशन में पकड़ना नहीं है अपितु मिशनरियों को चाहिए कि भारतीय संस्कृति का प्रसाद विश्व भर में बांटे ताकि विश्व में सुख शांति और आनंद आ जाए आज से मैं मैं रिजाइन करता हूं हूं और स्वामी का शिष्य शिष्य होता के बने ंद सरस्वती के शिष्य बने उन्होंने अपना नाम भी सत्यानंद एवं रखा और जो पहले लोगों को गुमराह किया था उन लोगों से है प्यार से उन्होंने समझाकर फिर भागवत रामायण गीता कृष्ण और राम की भक्ति करवाना शुरू किया और सिंपुल एवं स्टॉक्स ने भगवान कृष्ण की याद में भगवान कृष्ण की भक्ति में भरकर कर वहाँ गीता मंदिर बनाया और गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे करते उसने अपना दिल पावन किया और गरीब उनके हृदय भी पावन किए अपना प्रायश्चित रूप जीवन बदल करके जीवन को धन्य किया जिसने भी ईमानदारी से भारतीय संस्कृति को पढ़ा है तटस्थ होकर पक्षपात तो होकर पढ़ा है तो उसका हृदय झुका है उसने बहुत कुछ उसमें से पाया है ऐसी भारतीय संस्कृति के उपनिषदों का अमृत श्री कृष्ण ने दोका नाम है गीता गीता के अठारह अध्याय है पहला अध्याय है विषाद योग अर्जुन को विषाद होता है जीवन में तुम्हारे जीवन में भी विषाद आए तो विषाद को अकेला मत रहने देना विषाद भी भगवान के चरणों में धर देना ताकि वो तुम्हारा दुख भी बंदगी बन जाए दुख भी तुम्हारा योग हो जाए प्रॉब्लम भी तुम्हारे लिए योग बन जाए कबीर ने ठीक कहा सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपा दूसरा अध्याय है सांख्य योग प्रकृति और पुरुष का विवेक तीसरा अध्याय कर्म योग चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पांचवा अध्याय कर्म संन्यास और छठा अध्याय ध्यान योग है तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है विद्वान से भी योगी श्रेष्ठ है कर्मकांडी से भी योगी श्रेष्ठ है अर्जुन इसलिए तू योगी हो और योगियों में भी जो अंतरात्मा भाव से मुझे अपने दिल में ही भजता है वो योगी मेरे मत में सर्वोपरि है सर्वश्रेष्ठ है ऐसी बात छठे अध्याय में कही बाहर के मंदिर में तुम्हारा जाना सफल हो गया जब हृदय के मंदिर में ले जाने वाला कोई संत और उसका सत्संग मिल जाए तो बाहर के मंदिरों में जाना सार्थक हो गया सफल हो गया छठा अध्याय अंदर के मंदिर में जाने की महिमा है सातवा अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है कोई पूर्वज मर गए हैं श्राद्ध के दिन में साथ में अध्याय का गीता के साथ में अध्याय का कर, फिर साथ में में अध्याय अध्याय का का पाठ पाठ फिर करके मृत आत्मा की के लिए अगर अंजलि बांधकर उसका नाम लेकर उसके बाप का नाम लेकर और उसके गोत्र का अथवा जाति का नाम लेकर तुलसी में अर्पण करते हैं सूर्य नारायण के सामने दो हाथ खड़े करके अपने बगल दिखे इस प्रकार से जैसे सिपाही हार मान लेता है ऐसे भगवान के आगे दासत्व स्वीकार करके सूर्यनारायण के आगे मेरे पिता जहाँ भी हो जिस लोक में भी हो हे यमराज हे यम के पिता हे भगवान सूर्य और हे भगवान यमराज मेरे पितरों को अमुक अमुक को आप सुख दीजिए शांति दीजिए मुक्ति दीजिए और हम पर उनकी आशीर्वाद बरसती रहे तो श्राद्ध कर्म में चार चांद लग जाते हैं और आपके कुल में अच्छी आत्मा ही आएगी बच्चे झगड़ाखोर अथवा गुंडे आत्मा नहीं आएगी, आत्मा नहीं आएगी आएगी आएगी प्रेत आत्माएं आत्माएं दिव्य जयराम जी की अगर आपके घर किसी बालक का जन्म होता है तो डॉक्टरों को नर्सों को कह दो कि धीरज रखो फटाख से उसकी नाड़ छेदन मत करो दस मैंने आराम से से रहा है जिस से उसने खाया पिया जीवन बनाया उस पर क्रिया होती होती उसको उसको पीड़ा और फर्स्ट लास्ट भय घुस जाता है तो कर्नल जर्नल होने के बाद भी डर तो बना रहता जरा पत्ता जरा चूहा गया तो टुन, टुन जैसी मोटी माई भी तपेली गिरा देती है क्योंकि जन्म उसको भय घुसा है अब तुम्हारे साथ जो अन्याय हो गया सो हो गया लेकिन तुम्हारे घर जो भी बालक आए तो नर्स और डॉक्टर पर चौक्न्नी नज़र रखो कि वे जल्दी से उनकी नाभीन छेदन न करें चार पांच मिनट ब्रेक लगाएं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए फिर नाड़ी काटेंगे डूटी का माँ के साथ का का जो संबंध है वो कट करेंगे तो बच्चे बच्चे बच्चे को पीड़ा नहीं होगी। दूसरी बात बच्चे के मुंह में संसार कुछ कुछ भी जल लिया, कुछ भी दूध जाए, उसके पहले बच्चे की जीभ पर एक ग्राम शहद और तीन ग्राम घी विमिश्रण और सोने की शलाका से बच्चे की जीभ पर ओम लिखेंगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पूरे कुल खानदान की अपेक्षा अच्छा होगा होगा तेजस्वी तीसरी बात बच्चे के कान में संसार की गड़बड़ पड़े उसके पहले उसके कान में ओम तू अमर आत्मा है ओम तू चैतन्य है ओम तू परमात्मा का सनातन अंश है ओम तू परमात्मा का प्रिय पुत्र है ओम तुम मुक्त आत्मा है ऐसे मधुर वचनों से सात बार ओम सहित शुभ चिंतन उसके कान में डालो उस बच्चे को तुम लाखों रुपया न दे पाओ तो कोई बात नहीं लेकिन आते समय योगेश्वर रहेगा, रहेगा। कृष्ण यत्र पार्थ धनुरा वह पुरुषार्थी भी होगा और ईश्वर में आस्था वाला भी होगा तो श्री विजय विभूति तो उसके पीछे पीछे घूमेगी जन्मते ही बच्चे को, को इंजेक्शन ये वो उसके हाथ, उसके हाथ हाथ कर दिया बस मनो कैसे कैसे मनो उसने जन्म लिया कि अपराध किया इतनी परेशानी से वो बेचारे गुजरते नहीं उनका आत्मिक तेज बढ़े आत्मिक शक्ति बढ़े अंतर आत्मा का सामर्थ्य आए उनके जीवन में ऐसा करना आप लोग गीता के सातवें अध्याय का पाठ पितरों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए जो बताया हो आठवा अध्याय आता है अक्षर ब्रह्म ये संसार और संसार की वस्तु सब क्षर है अक्षर क्षर न होने वाला नष्ट न होने वाला आत्मा परमात्मा ब्रह्म है इस प्रकार का ज्ञान दिव्य ज्ञान आठवें अध्याय में आता है नौमे अध्याय में राज विद्या राज्य गुह दुनिया की तमाम विद्याएं हैं लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान को पवाने वाली विद्या सब विद्याओं की राजा है और ये गुह गुप्त से गुप्त है सरल से सरल है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है धर्ममय है और करने में सुगम है इस प्रकार का वर्णन आता है इस राज विद्या नौमे अध्याय में फिर दसवा अध्याय आता है भगवान की विभूति योग दसवां अध्याय के बाद ग्यारहवाँ अध्याय था विश्व रूप दर्शन अर्जुन को अनेक रूपों में श्रीकृष्ण ने दर्शन दिया बारहवा अध्याय भक्ति योग का आता है भक्त कैसा होना चाहिए अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा संतुष्ट सततम योगी ही वह भक्त और योगी सतत संतुष्ट होता है भक्त कैसा होना चाहिए अद्वेष्टा किसी प्राणी के प्रति हृदय में द्वेष न रखे द्वेष जिनके लिए रखते हैं तो कहीं घूमते हैं आइसक्रीम खाते हैं लेकिन हम द्वेष से अपने हृदय को खराब कर लेते जो हो गया देरानी में जेठाणी में सासू में बहू में पड़ोसी में अड़ोसी में थोड़ी देर के बाद फिर अपने हृदय को स्वस्थ कर लो सासू के लिए गांठ मत बांधो बहू के लिए गांठ मत बांधो जैसे कंजूस आदमी पापी आदमी पैसों को गांठ बांधता है जीते जी अच्छा काम नहीं करता मरते समय सब बर्बादी की तरफ चला जाता है ऐसे जो द्वेष करता है वो जीते जी आनंद को नहीं पाता है और मरने के बाद तो उसका तन और मन बर्बादी के रस्ते धकेला जाता है इसलिए कृपा करके अपने जीवन को नरक के तरफ नहीं अपने जीवन को राग और द्वेष की भट्टी में न जो को अपने जीवन को प्रेम आनंद और माधुर्य के तरफ ले आना विश्व रूप दर्शन के बाद भक्ति योग आता है बारवा अध्याय भक्ति योग में अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्री अपने से श्रेष्ठ पुरुष हो ईश्वर के रास्ते जाते हों तो प्रयत्न करके उनके पास जाएं उनसे मित्रता करें अपने से छोटे हैं तो उन पर दया करके उनको ईश्वर के रास्ते लगाएं मैत्री करुणा एवच फिर मैत्री भी करो श्रेष्ठ पुरुषों से और छोटों पर करुणा करो नौकर है नौकरानी है तो वो भी मनुष्य हैं, वो भी आखिर उन पर थोड़ी करुणा करो उनके गलती हो जाएगी तो उनको दंड तो दो लेकिन हृदय में उनकी भलाई सोचकर, सोचकर, उनका कल्याण सोच छोटों पर करुणा और बड़ों के आगे नम्रता और बराबरी वालों के साथ मित्र भाव करोगे तो तुम्हारा व्यवहार सुंदर होगा सुखी रहोगे मैत्री करुणा एवच ये तो करो लेकिन जब ऐसा तुम्हारा बढ़िया वार होगा तो फिर कहीं ममता में ना फंस जाओ इसलिए युद्ध के मैदान में उस कन्हैया ने कह दिया निर्मो निर्हंकार ममता भी मत करना और अहंकार भी मत आने देना तो फिर तुम्हारी भक्ति अखंड हो जाएगी ये बार में अध्याय में विस्तार से बात आती है तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र ज विभाग योग आता है शरीर खेत है जैसे खेत में जैसा अन्न डालते हैं ऐसा आता है जैसा बीज ऐसा फल ऐसे इस शरीर रूपी खेत्र में जैसे कर्म करते देर सबेर परिणाम ऐसे आते हैं लेकिन शरीर रूपी खेत है किसान में और कि लेकिन इसको जानने वाले तुम क्षेत्र हो तुम अपने को क्षेत्र की जगह में जानो और इस क्षेत्र को संयम से सदाचार से चलाओ इस प्रकार का विस्तार से ज्ञान भरा है तेरह अध्याय में चौदह अध्याय में गुणातीत विभाग योग है तीन गुनों से अतीत होने की उसमें प्रेरणा दी पंद्रहवा अध्याय पुरुषोत्तम योग है और सोलवा अध्याय देव असुर संपदा दैविक स्वभाव अच्छे लोगों का स्वभाव सात्विक संपदा और दैत्य जो भगवान को ईश्वर को नहीं मानते दूसरों को सताते ऐसों की दुर्गति होती है और ईश्वर को मानते और सबका भला चाहते ऐसों की सदगति होती है इस प्रकार देव असुरपदा विभाग योग आता है सतम सत्तर में अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग की बात कही सात्विक श्रद्धा होती है उसमें चाहे भगवान और संत के बारे में कितना भी अपने को विघ्न बाधाए तभी भी वो श्रद्धा हिलती नहीं है डिप्टी नहीं है राजसी श्रद्धा में मनमाना काम भगवान ने गुरु ने कर लिया तो अच्छे हैं और जरा सा इधर उधर हुआ या मन को जरा दबाया या घड़ाई किया तो भगवान कर पर से भी श्रद्धा डगमग हो जाएगी गुरु पर से श्रद्धा डगमग हो जाएगी तो राजसी श्रद्धा वाले डगुमगु होते हैं सात्विक श्रद्धा वाले दृढ़ रहते हैं और तमसी श्रद्धा वाले तो बिल्कुल स्वार्थ की पुतली होते हैं ऐसे तामसी श्रद्धा वाले तो इष्ट देव और गुरुदेव के सिर खपाऊ होते बड़े बेईमान लोग होते तामसी श्रद्धा बस अब उसका वर्णन करने के लिए अपने पास समय नहीं ऐसे तीन प्रकार की श्रद्धा की बात आती है श्रद्धा त्रय विभाग योग और अठारहवें अध्याय में मोक्ष संन्यास की बात आती है उसमें संजय कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोभूति ध्रुआ नीति मतिर मम जहाँ ईश्वर का अवलंबन है वहां बुद्धि का दृढ़ निश्चय है और जिस जहाँ श्रेष्ठ का अवलंबन नहीं है वहाँ बुद्धि लड़खड़ाने लगेगी ध्रुवा नीति नहीं होगी ऐसे ही श्रीमदभागवत में अठारह बारह स्कंद है गीता में अठारह अध्याय पहले स्कंध में परीक्षक का प्रश्न भगवान लीला अवतार आदि की कथा सूत संकट का संवाद और परीक्षक का अनसन आदि बात आती है दूसरे अध्याय में परीक्षा के प्रश्न का उत्तर और लीला अवतार की कथा आती है तीसरे अध्याय में औद विदुर आदि जय विजय को श्राप मिलता है भगवान के पार्षद हैं लेकिन संतों को न पहचानने के कारण संतों को भगवान के दरबार में नहीं जाने दिया तो जय विजय को भगवान का द्वारपाल होने के बाद भी अभी द्वैत बुद्धि बनी है तुम भगवान के द्वारपाल होने के काबिल नहीं हो भगवान सनकादि ने उनको श्राप दे दिया भगवान नारायण ने कहा संत जो करते हैं ठीक करते हैं वो जय विजय शिशुपाल और कंस होकर आए वही जय विजय हृणाक्ष और हिरणाकश्यप होकर आए वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण होकर आए ये भगवान के दो द्वार पाल थे जय विजय भगवान के पास जाने के बाद भी अगर संत की महिमा का पता नहीं है तो तीन तीन बार राक्षस का जन्म लेना पड़ता है ये भागवत का सिद्धांत समझे ताकि जीते जी संत महात्माओं का फायदा उठाए ज्ञानेश्वर जैसे विभूति मूर्खों ने सताया था एक जी जैसे महापुरुष को अभागी निंदकों ने सताया था ज्ञानेश्वर जैसे महाराज एकनाथ जैसे एक नाथ जैसे महाराज के लिए अभागे लोगों ने कुछ का कुछ बका और कुछ का कुछ किया लेकिन अभी भी बुद्धिमान लोग तो तुकार महाराज की जय कर रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे प्रणाम कर रहे हैं एक जी का भागवत पढ़ के आनंद और पुण्य कमा रहे हैं संसार तो उन्हीं महापुरुषों को मानता आया है मानता रहेगा जिन पुरुषों ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाया है लेकिन निंदक लोग हर युग में होते हैं हर समय में होते हैं अफवाह खोर ईर्षा खोर निंदाखोर लोग साधारण आदमी को तो नहीं छोड़ते लेकिन भगवान और संत को भी नहीं छोड़ते कृष्ण की भी निंदा करने वाले करते थे और राम जी को भी कलंक लगाने वाले धोबी उस जमाने थे तो इस कल युग में अगर तुम पर कोई कलंक लगा दे या आरोप कर दे तो तुम अपने चित्त को कभी विवल मत करना कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ा तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हों लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हों लिए तीर हाथों में वैर बहादुर सबको हटाता चला जा बहादुर सबको हटाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा भले आज तूफान उठ करके आए भले आज तूफान उठ करके आए भले आज तूफान उठ करके आए भले आज तूफान उठ करके आए बला, बला पर चली आ रही हो पर चली आ रही हो बलाएं युवा वीर है धन धना चला जा युवा वीर है धन धना चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा कदम अब तो सैनिक है बॉर्डर पर है तो कदम आगे बढ़ा साधक है तो भी आगे बढ़ा समाज सेवक है तो भी कदम आगे बढ़ा और भारत के डिफेंस में है तो भी कदम अपने आगे बढ़ाता चला तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक तू है आर्यवंशी प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक तू संदेश सुख का सुनाता चला जा तू संदेश सुख का सुनाता चला जा तू संदेश भारत का सुनाता चला जा तू संदेश भारत का सुनाता चला जा कदम जाने आगे बढ़ाता कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा युवा वीर है धन धनाता चला जा युवा वीर है धन धनाता चला जा भारत का वीर है धन धनाता चला जा भारत का वीर है धन धनाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं लिए तीर, तीर, तीर हाथों में तीर वैरी खड़े हैं बॉडर तीर हाथों बहादुर सबको मिटाता चला जा बहादुर सबको मिटाता चला जा युवा वीर है धन धनाता चला जा युवा वीर है धन धनाता चला जा भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा भारत का, कर... का वीर है गुनगुनाता चला, चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा कदम कर आएं। जो जो उठ करके आए भले आज तो बाले उठ करके के आए बला पर चली आ रही हो बलाए बला पर चली आ रही हो बलाए युवावी है धन धना था चला जा वीर है धन धना था चला जा भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता गुन चला जा कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा वीर शिवाजी को बारह वर्ष की उम्र में उसके पिता ले गए बीजापुर नरेश को बेटा प्रणाम करो वीर शिवा ने हाथ तो नहीं जोड़े सिर तो नहीं झुकाया लेकिन आग की पलखे तक नहीं गिराई शाहजी घबराए बीजापुर कहा बादशाह देख रहा है कि ये छोटा सा लड़का इतना निर्भीक होके खड़ा है उसको अपने अहम पर चोट लगी जरा आग बबुला हुए जा रहा था शिवाजी के पिता कहते हैं राजा साहब माफ करो बच्चा है मैं इसको जरा समझा बुझा के फिर आपके पास ले आऊंगा वीर शिवा को घर ले गए समझाया कि राजा को प्रणाम पिताजी मेरा सर भवानी के आगे झुकेगा माता पिता और संतों के आगे झुकेगा इन बदमाशों के आगे मेरा सिर नहीं झुकेगा बारह वर्ष का वह वीर शिवा बोलता है और समय पाकर शिवाजी जब तेजस्वी हुए और मुगलों को दिन के तारे दिखाए तब वो विजापुर नरेश शिवाजी को आमंत्रित करता है मैं तुम्हारा दास मैं तुम्हारा खंडिया राजा शिवाजी वीर शिवाजी हाथी पर बैठ के आ रहे हैं और वो थाल लेकर उनके स्वागत में इंतजार कर रहा है हे वीरता की लोली दे अपने बच्चों को माँ दुर्बल मत बनाओ निर्भव जपे सकल भव मिटे संत कृपाते प्राणी उधर जा हुआ है इस दर मत जा पुलिस पकड़ जाएगी उधर मज्जा बाबा जी आ रहे हैं ऐसे करके बचपन में बच्चों की दिल कमजोर मत करो जीजाबाई की नहीं और शिवाजी के जो संस्कार देने वाले शिक्षक थे ऐसे अपने बालकों को वीरता के और संयम के संस्कार दो वीरता के संस्कार दोगे और पान पर खाते रहेंगे तो क्या वीरता आएगी बताओ वाइन पीते रहेंगे, चाय पर चाय ठानते रहेंगे तो इसीलिए सुबह नाश्ते पानी में भी सात्विक भोजन बासी ब्रेड और चाय सत्यानाश कर दिया ताली बजाते थे होलसेल में परचुरन धंधा हम नहीं करते नारायण नारायण बोलो ना नारायण नारायण नारायण श्रीमदभागवत में पहला स्कंद संवाद परीक्षा का अनसन सुखदेव जी का आगमन और सुखदेव जी को आते देखकर परीक्षा उठ खड़े हुए राजा महाराजाओं ने परीक्षक सहित उन्होंने आदर सत्कार किया संत पुरुष का सोने के सिंहासन पर बिठाया यथा योग्य पूजा करके फिर परीक्षक ने प्रश्न किया है और उस प्रश्न का उत्तर स्वरूप में दूसरे स्कंद का आरंभ होता है फिर तीसरे स्कंद में जय विजय को श्राप देवहूति कर्दम विवाह विदुर मैत्रेय संदि आदि की कथाएं और भी कुछ मंगलकारी कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य भरने वाली मुक्ति देने वाली कथाएं आती है चौथे स्कंद में मुख्य रूप से ध्रुव की वनगमन की कथा आती है युद्ध, राजा की, अंग की, राजा की कथाएं आती है ऐसे से राजा भी आखिर काल के ग्रल में चले गए जिनके बड़े प्रताप थे तो आजकल के आदमी भी कब तक रहेंगे इस प्रकार का विवेक जगाकर मौत मारे उसके पहले अपना काम बना लेना चाहिए पांचवे स्कंद में प्रियव्रत अग्निध्र नी ऋषभ देव भगवान की और भरत राजा की कथा आती है कि राजा भरत जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा ऐसे प्रतापी राजा भी अंत में राजपाठ की व्यवस्था करके एकांत में भजन करने को गए और फिर उनके आगे की यात्रा में रहुगुण राजा को उपदेश दिया और स्वयं पर परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्तात्मा हो गए